समसपाटे आत्मृत्तिरव क्रिया अस्ते बहुरी मतपरते अतिरिच्य आत्मृत्तिरव क्रिया अस्ते आत्मृति ही होते हुए भी क्रिया है जिसका इस प्रकार से हमें गौरी समास भी करेंगे और मत प्रति भी कर दिया क्रियावान तो व्यर्थ हो जाए ये अस्थि या तदस्वी अस्थि इन्हीं अर्थों में क्या होता है बहुरी समाज से भी आपने अस्सी अर्थ कर दिया तो फर्क क्या पड़ा समास पाठ है तो आत्म क्रिया अस्य अस्वीती थी बहुरी मतुपर्थ और अन्य त्रो अतिरिक्त दो में से एक व्यर्थ मान्य पड़ेगी या तो बहुवरी को व्यर्थ मानो या दिख रहा है उसका व्यर्थ पड़ेगा दोनों मिला एक के एक समस्थ माने तो मतुभ एवं एक प्रतीत है इस प्रकार से मतुभ ही एकमात्र प्रतीत होता है फिर कथम उत्तर भाषा नहीं क्यों कहा बहुरी मतुपर्दयर अन्य सत्यम असम पाठे अर्थवत्तम जब होगा दो में से एक को व्यर्थ माननी पड़ेगी दो में से कौन जैसे मोतुब को अतिरिक्च मान्य विशेषते बाह्य क्रिया निवृत्ति लाभ बाह्य क्रिया का निवृत्ति उससे हो ही रहा है इसीलिए मधुबान करेंगे फिर बाकी जो समाज का कर, करके बहुरी अर्थ निकाला वो व्यर्थ माननी पड़ेगी अरे जो मधुब अर्थ है उसको आप बहुवरी से ले रहे हो फिर मधुब अर्थ व्यर्थ हो जाएगा हो जाएंगे ये समस्या है कि मधुबम बिना बहुरी नहीं हुई थी शेषा के बिना बहुरी से अर्थ निकल सकती थी कि समाज का बाई है ना बहुरी बहुरी में क्या हमेशा समय से बार अस्ना पड़ता है अन्य पदार्थ होता है भाई पदार्थ क्या है अन्य भाई अन्य पदार्थार्थ और तत्पर मथुप में क्या है अन्य पदार्थ नहीं है वो है ना वो अस्य जो है वो प्रत्येकोटी के अंतर्गत आ गया और बहुरी में वो अन्य पदार्थ सोचक हो गया इसे बाह्य हो गया वो गौरव काम है जिसे जो काम मधुप से हो सकता है वहां बौरी करना व्यर्थ यद्वाते उत्कृष्य तरह हेतु बाह्य इत्यादि आत्मृति रेव क्रिया इति कर्मधारे देव बाह्य क्रिया निवृत्ति लाभ आप बहुरी समाज भी क्यों करना चाह रहे पहले आप तत्व समास करने के बाद में कर्मधारय समाज कर दो कर्मधारय करके फिर मतुप कर दो तो बहुरी की जरूरत नहीं पड़ेगी गौरव काम नहीं होगा बायु क्रिया निवृत्तिलाभो न तो मतुपाई कथम तुत्कर्षित उसके मतुब के उत्कर्षता के प्रति ये जो बायुक्रिया निवृत्तिलाभाव चेहर तदा तत्षकर्मधारे घटित तो नतुबंध पदम अतिरच्यतेहा तो कहना पड़ेगा तत्पुर कर्मधारे मतुब ये तीन तीन कर्ण महान गौरव हो जाएगा कि चेत केवल मतवन तद्वा तत्पुरुष द्वंद घटित तदंत बहुरी कर्मधारे घटित तदंत हो तो उससे भी तीन पक्ष होगा केवल मतवंत से भी अर्थ निकल सकती है वो सबसे लाभ हो तो तत्पुरुष करके फिर द्वंद समास करो ठीक और तदन से आप कर दिया मतुप अत बहुरी कर्मधारे इन दोनों से घटित तदन से मधुप कर दिया इसको निश्चय निश्र लेना पड़ेगा इसमें कौन सा लाभ बाह्य क्रिया निवृत्त उत्कृष्ट उदय लभ्य बाह्य क्रिया की निवृत्ति से उत्कृष्टता का लाभ होने पर जो आपने लाभ पहुंचाना चाहते हो मतुबर से वो प्राप्त हो जाता है ननो यदर्थ लाभ बहुरी ना सैव बचित जो अर्थ लाभ बहुरी से हो रहा है वही अर्थ लाभ मतु से होता है अन्य करने अन्य कर। एक दोनों एक एक करने पर दूसरा सिद्ध हो जाएगा व्यो ऐसे आशंका न करे क्यों न कर्मदारा बौरीश्च चे तथ प्रतिपत्ति कर बौरी कर्मदारे से मतवर्थिक करने के की है से कर समाज करना ज्यादा लाघव व्याकरण करने का इसे कर्म करके मधुप करोगे वो गौरव है उसके पक्षव क्या बोला भाषा व्याकरण में सीधे बहुरी समाज करना लाघव है भले बौरी अन्य बजाते तेरी पदार्थरी लाघव होता है इसे जो बहुरी लाघव है तो मधुप करने की व्यर्थता तो हो जाएगी अतएव दो में से एक कहना ही उचित होता है भाषा के चित्त कर्म ब्रह्म विद्युआ समुच्छार्थ मच्छं कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं भाई ये जो क्रियावान है शब्द ये अग्निहोत्रादि कर्म को बता रहा है आपने जो कहा ज्ञान विवेक वैराग वगैरह वो नहीं किंतु अग्निहोत्र आदि क्रियावान शब्द अग्निहोत्र आदि और ब्रह्मविद्या इनका समुच्छय करने के लिए है ऐसा कुछ लोगों को कहना है किस चीज लिए समास करना आत् क्रियावान आत्मरतिक शब्द क्या लेगा शब्द से और शब्द से अग्निहोत्र। और अग्नि त्रह्म विधान मुख्यार्थवच वह उनकी यह हाँ जो कल्पना है समुच्चयवादियों का मत वह इसी वाक्य का शेष में जो है इसी मंत्र के अंत में आया ब्रह्म विदाम वरिष्ठ उसके साथ में जो मुख्यार्थ का दखन करने वाला शब्दों के साथ में यह समुचार्थवाद का विरोध हो जाता है इसलिए उचित नहीं होता नहीं बाह्य क्रियावान आत्मृति भविष्य शक्त कश्चित क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कोई भी व्यक्ति दोनों एक साथ नहीं कर सकता बाह क्रियावान भी हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो नहीं बाह्य क्रियावान हो और आत्मृति भी हो बाह क्रियावान मैने अग्निहोत्र कर्मकांड भी करते रहे और आत्मृति भी हो जाए दोनों भवितुम भवितुम नहीं सकता कोई भी व्यक्ति ऐसा हो नहीं सकता क्यों बाह्य क्रिया विवृत्त तो ही आत्मक्रीडो भवधि बाह्य क्रिया आत्मक्रीड और विरोधा क्योंकि बाह्य क्रिया जब तक तो निवृत्त नहीं होगा तब तो तक तो आत्मक्रीडप्रति नहीं हो सकता है क्योंकि बाहिक क्रीड़ा और आपको दोनों की दोनों बाहिक क्रिया मैंने अग्नि कर्म और आपको नहीं तम में देखने को मिलता है अंधकार और प्रकाश दोनों के दोनों एक साथ एक स्थायी वस्तु में स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकते असत प्रल्पित ज्ञान कर्म समुचे प्रतिपादन इसलिए ये जो लोग कहते झूठी कथन कर रहे हैं क्या झूठी कथन कर रहे हैं कर्म ज्ञान इस अन्यवाच विमुंच होगा कि यही पर आगे मुंडक में पहले जा चुका है अन्यवाचो विमुंचित है पहले जा चुका दो दो पांच में और आ जाएगा सन्यासी तीन दो छुति व्यस्त श्रुतियों के साथ में भी विरोध हो जाता है तस्मा यह क्रियावान युग ज्ञान ध्यान आदि क्रियावान इसलिए यहां पर क्रियावान शब्द उसी को लेना है जो ज्ञान ध्यान वैराग्य आदि क्रिया वाला पुरुष है सन्यासी है असंभिन्नाथ मर्यादा, असमिन्न आर्य मर्यादा सन्यासी देखो आर्य मर्यादा जिसने यह वैरिक सनातन धर्म की मर्यादाओं को भेदन नहीं किया मिश्रण नहीं किया लक्षण हो नातिवादी जिस प्रकार का होगा वो अतिवादी नहीं हो सकता वह आत्मपीढ़ होगा वह आत्मरती होगा वह होगा और ऐसा जो व्यक्ति है वो ब्रह्मनिष्ठ वह ब्रह्मनिष्ठ सर्वेशा वरिष्ठ स्तर है ना ब्रह्मज्ञान ज्ञान का भी ब्रह्म समझ लिया सब ब्रह्म समझ गया अलग स्तर इसका सभी में ब्रह्मांडना सबको ब्रह्मांडना समानता सब आरे नहीं। और क्या? आरे स्नात्य। हाँ। स्नात्य। और क्या क्या आरे क्या क्या और और आर्य समझ क्यों नाम हम लोग क्या आर्योगिक से है तो नहीं नहीं वो तो अंग्रेजों ने इतिहास झूठा इतिहास बना दिया तो आर्योग बाहर से आए और दक्षिण वाले द्रविड़ है वो यार रहते थे, थे उनको भगा दिया मैंने दक्षिण वार उत्तर बार में दो टुकड़ा करने के लिए बीच बो करके गए हैं अंग्रेज भविष्य तो में दक्षिण वार भारत के हम द्रविड़ है तुमने तो हमको भगा के दूर किया है और हम तुमसे बदला लेंगे ये जान की अंग्रेजों ने इतिहास प्रकट किया और देख लो महाभारत में तो कम से कम ऊपर बार आता है आर्य शब्द महाभारत हे आर्य संबोधन में क्षत्रिय लोग राजा लोग आपस में एक दूसरे को आर्य और क्षत्रा ने जो पत्नी होती थी अपने पति जो क्षत्रिय था उसको भी आर्य शर्त से संबोधन कर महाभारत में सैकड़ों पर आया आर्य शर्त बाहर से आई हुए तो मावर में कहा से आ गया इतिहास में इसलिए एक विदेशी आदमी से मिलकर के भारतीय आदमी अनुसंधान करके पुस्तक छाड़ा इस विषय में दरिजिन ऑफ आर्य आर्यन सिविलाइजेशन अंग्रेजी पुस्तक है आर्यों का उद्गम कैसे हुआ और उनकी संस्कृति कैसी थी ये आपको जो है अंग्रेजों के दया इतिहास नहीं समझ सकते आप, ये हमारे वेदों को देखो पुराणों को देखो महाभारत रामायण को देखो तब पता चलेगा हमारा भारतवर्ष कितना है भारत किसी ने क्या कर दिया उसका नामांतरण कर दिया ये हिंदुस्तान का इतिहास है अंग्रेज इसका नाम हिंदुस्तान रखे थे ना उनके दृष्टिकोण में ये हिंदुस्तान के इतिहास उनकी बनावटी झूठी है जो आदमी भविष्य में कभी ना कभी आपस में लड़ बढ़ जावेष नष्ट हो जाए इसलिए किया हुआ है वो इतिहास आजकल भी लेकिन अबारा दौर्भाग्य साठ साल हो गए इस देश को स्वतंत्र होते हुए अब भी वही गंदी इतिहास को पढ़ाया जाता है स्कूलों में जो उनका दिया हुआ उल्टा पलटा अरे भारत का जो असली इतिहास है उसको तो गायब जो भी पढ़ाया जा रहा है आजकल सब भूगोल भी गलत है सब कुछ गलत ही पढ़ाया जा रहा है असली भारत कहां से कहां तक था ये बताया नहीं जाता बच्चों को संस्कार नहीं, नहीं डाला जा रहा कैसे विभाजन हुआ क्यों हुआ क्या हुआ नाटकबाजी, ये सब ये जब तक ये नेहरू परिवार रहेगा यहाँ इस देश पर राज करती रहेगा तब तक कुछ भी नहीं सुधर सकता न सत्य सामने आता और जब तक गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता मानते रहेंगे मूर्खता पूर्वक जिसने राष्ट्र को तोड़ा और राष्ट्र के पिता बंटवारा कर दी टुकड़े कर दी हमारी महाभारत क्या कहता है युधिष्ठिर के सामने पिता ने बुला के प्रस्ताव रखा जब जंगल जान की बात आई ना हारने के बाद तब तो अब भी तुम चाहो मैं देश को तो बटवारा करूंगा दुर्योधन या धृतराष्ट्र कोई कुछ नहीं कह सकता मैं जो कहूंगा वो चलेगा हाथ जोड़ के कहा आप तो पिता माँ है न्या है सब कुछ है मैं आपको क्या कह सकता हूं? फिर भी आप नाराज न हो धृष्टता ना समझे तो मैं एक साथ बोलना चाहूंगा तो पूछो क्या बात है बोलो तो एक माँ है किसी की दो बच्चे लड़ रहे हैं और दो बच्चे उस दोनों कह रहे हैं कि मैं भी माँ की सेवा करूँगा दूसरा कहता है मैं भी माँ की कहते तो हैं आप यही न्याय करेंगे क्या माँ को दो फाड़ करके एक भाग एक बेटे को दूसरा भाग दूसरे बेटे को दे देंगे तो भीष्म पिता में एकदम चिंतित होगी क्या बात कह है तो कभी नहीं हो सकता तो माँ तो चिंती नहीं रहेगी तो सेवा क्या करेंगे फाड़ोगे तो चिंती फाड़ तो कहां से रहेगी इसी तरह सोच रहा ने कहा ये हस्तनापुर जो राज्य है ये हमारी मातृभूमि माँ है अब हम दो भाई लड़ रहे हैं इसको सेवा करूँगा मैं राजावन की धरती की सेवा करूंगा तुम फाड़ देंगे इस देश को अब यह मूर्ख यही महामूर्ख ने, महा ने काम किया महात्मा गांधी जिसको महात्मा तो भी नहीं कहना चाहिए गांधी दो लड़े मैं प्रधानमंत्री बनूंगा एक मुला और हिंदू नेहरू और जिन्ना और उस चक्कर में तुमने देश को बांट दी बल्कि सत्याग्रह करना चाहिए था अंग्रेजों को भगाने तुमने सत्याग्रह कर दिया तो डट जाता तो मैं मर जाऊंगा यदि तुम लोग ऐसे लड़ोगे तो एक ही बनेगा तुम दोनों में से नहीं बनेगा, तीसरे को बना देता हूं हिम्मत नहीं किसी को कुछ बोलने की उस समय मूढ़का नहीं था उसका उस देश को टुकड़ा करके तो उन्होंने हिंदू को भगा दिया मुसलमान को जाने पर नहीं दिया उसमें सत्याग्रह कर रहा है जो आज तक समस्या इसलिए खड़ी हो गई तो ऐसे ही जब तक हम महात्मा मानते रहेंगे और ऐसे राष्ट्रपिता मानते रहेंगे ज्ञान होगा क्या, क्या, हो क्या लोगों को संस्कार होगा क्या उद्धार होगा कुछ नहीं क्या हमारी संस्कृति आर्य संस्कृति है सनातन संस्कृति आर्य क्यों करते गति का ज्ञान होता है प्राप्ति भी होती है गति व्यक्ति प्राप्त जो व्यक्ति यहां जन्म लेता है इस धर्मी पर वो आ रही है क्योंकि तीनों चीज हो जाता है एक तो यहां वेदों को पड़ेगा वैरिक सनातन सर कर्मकांड करेगा तो स्वर्गों की गति प्राप्त होगी और यदि वैराग्य हो जाता तो ज्ञान प्राप्त उससे मोक्ष इष्ट फल प्राप्ति अंत में कर्म रूपासना के द्वारा गति ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल प्राप्ति अत्यव या जन्म लेने वालों का आता है आर्यलोर गति जी प्राप्ति के जो योग्य लोग हैं उनका ही जन्म यहां भारत में होता है उन्हीं का नाम इसलिए आर्य होता है और जो इसके योग्य नहीं है उनको भगवान कहां डालेगा अन्य मृक्ष देश में डाल देगा जिसे बाहर उनको जन्म मिलेगा जो गति ज्ञप्ति प्राप्ति के योग्य नहीं है आर्य नहीं है उनको यहां से बाहर जन्म मिलता है और खेद की बात यह है आज यहां जन्म लेने वाले भी गति ज्ञाप्य नहीं रह गए हैं क्योंकि अब यहाँ आर्य संस्कृति नहीं रह गई है आर्य धर्म नहीं रह गया है हम लोग कोई वेद कहा मान रहे पूरे देश में आश्रम धर्म का पालन कहा हो रहा है जो यहाँ पैदा हो रहा है ये भी कुछ हद हाँ तक आधा मिले छो गया है आधा पौन मिले सब जो पैदा हो रहा है कलयुग का प्रभाव भाषा जान के अभिन्न आर्य मर्यादा संन्यासी कर दिया क्रियावास इसलिए आर्य मर्यादा उल्लंघन नहीं करता ऐसा जो सन्यासी संन्यासी एवं लक्षण इस प्रकार का है वह अतिवाद्य नहीं होगा वाक्य क्रीड होगा वाक्य होगा क्रियावान होगा ब्रह्मनिष्ठ होगा ऐसे कोई ब्रह्मविदेश सगल प्रकार के सगल जितने भी ब्रह्मवेदता है उनमें से वह वरिष्ठ है प्रधान अधुना इस प्रकार से एक बार दोबारा मुख्य अर्थ को समझा देंगे आप सत्यादि ये सहकारी साधन है इस ब्रह्मज्ञान के लिए वो बता रहे हैं अध्यादी भिक्षो समय ज्ञान सहकारी विधीयंत निवृत्ति प्रधान और अब सत्य ये जो भिक्षु का वही सन्यासी के लिए ही सम्य ज्ञान की उत्पत्ति में जो सहकारी साधन है उनको विधान करने जा रहे हैं जो कि निवृत्ति प्रधान है प्रवृत्ति प्रधान वालों के लिए नहीं है सर वो इसका पालन नहीं कर पाएगा निवृत्ति प्रधान वाले के लिए सत्येन आत्मा ज्ञान ब्रह्मचर्य निशरे ज्योतिर्मयो शुभ्र यीण दोषा सत्येन लभ्य एश आत्मा ये जो आत्मा है मिथ्या भाषण के त्याग रूपी सत्य से लभ्य है तपसा मन और इंद्र की एकाग्रता रूपी तप के द्वारा लभ्य है यह आत्मा साम्य ज्ञाने ब्रह्मचर्य नित्या यथार्थ आदि दर्शन तथा ब्रह्मचरी के द्वारा प्राप्त करने योग्य है नित्यम सबके साथ जुड़ेगा नित्यम सत्य नित्यम तबसा नित्यम आत्मसम्ञने ब्रह्मचरिये जिस आत्मा को आप कैसे अनुभव करते हैं अंध ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो जिस आत्मा को दोषरहित तो। क्षीण दोषाह य यत्नशील सन्यासी लोग देखते हैं यम जिस आत्मा को दोष रहित तो यत्नशील सन्यासी महात्मा लोग अनुभव करते हैं कहा अनुभव करते हैं कह तो अंत शरीर है इस शरीर के भीतर हृदय भी आकाश में हृदय भी गुफा में अनुभव करते हैं किस प्रकार अनुभव करते हैं ज्योतिर्मयो ही शुभ्र प्रकाश स्वरूप शुद्ध आत्मा को शरीर के भीतर हृदय गुफा में अनुभव करते हैं भाषण सत्यना अमृत त्यागे नृषावदल लब्ध लभ्य प्राप्तव्यामृत त्याग झूठ बोला त्यागने से ही प्राप्त हो सकता है झूठ बोला त्यागने का मतलब क्या कहते हैं मिथ्या भाषण मृषावदल त्याग मिथ्या भाषण का त्याग ही उसके है। उसके द्वारा यह आत्मा लाप्तव्य आत्मा किंच तपसा इंद्रिय-मन एकाग्रतया तपसा मन यद क्योंकि कारण यह है और साधन यह है इंद्रिय मन इंद्रिया और मन इन सबका एकाग्रतया तप करना है तप करने का मतलब क्या इंद्रियों और मन को एकाग्र करना इसकी चंचलता को दूर करके किसी एक विषय का निरंतर चिंतन करना यही तप है मनस चंद्रिया एकाग्रम पर स्मरणा स्मृति बोल रही है मन का और इंद्रियों का एकाग्र हो जाना ही परम तप ये अप करना जब तप, जब तप करो बोलते जब तब करो बोलते लोग जब तो समझ में आती है लेकिन तब क्या है वो नहीं समझ में तब बता दो भी है द्वंद्वों को सहन करना तब है और ये भी तब मन और इंद्रियों का एकाग्र कर देना भी तप है इस तब के द्वारा भी आत्मा लभ्य है प्राप्त अने एक एक संसलभ्य नहीं कह कथा इन सभी साधनों को अपनाना पड़ेगा नित्य ही सत्य बोलना कभी एक आदर बोल दिया तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा नित्य नित्यम सबके साथ भाष्य बोलेंगे नित्यम को सबके साथ जोड़ना भाई नित्यम सत्य लभ्य नित्यम तपसा लभ्य सत्य तप सम्य ज्ञान ब्रह्मचर्य नित्य अनुष्ठान करना पड़ेगा तद ही अनुकूलम आप दर्शनाभिमुखी भावात् परम साधन तपो नेत्रणाधि चांद्रायण व्रत को भी तब बोलते हैं लोग उसको तब सब सब नहीं लेंगे ध्वसहन करना तब कहते हैं वो भी यहाँ नहीं ले तो भैंस भी सहन कर लेता है ना ध्वन वो थोड़ी इस समय स्वेटर पहन रहा भैंस का स्वेटर कोई बनाता नहीं ज्यादा बच्चा उच्चा हो उसकी तो उस एक टाट बिछा लेंगे। बहुत जरा पाला पड़ जाए ठंड पड़ जाए और वो चिनाने लग जाए ठंड के मारे तो एक कपड़ा ऊपर से डालते अच्छी कपड़ा थोड़ा सटाफटा हो तो भी उसे काम चलेगा और जो बर्फों में घूमते हो पहन चुके तो भी जरूरत नहीं उनकी जितनी बर्फ गिरी उतनी खुशी होते हो। हैं बढ़िया होता है और गर्म लग जाए तो परेशान होते पसीना पसीना ध्वन तो पशु भी कर लेते हैं ध्वन सा लेना है हमको चांद्रायण इसको भी तब सबसे नहीं लेना है तो एकाग्रता को प्रकरण देखते हुए यही अर्थिष्ट है क्योंकि तद्य अनुकूल ये दार जो मन और इंद्रियों की एकाग्रता यही ब्रह्मानुभूति में अनुकूल तत्व है अनुकूल साधन है आत्मदर्शन अभिमुखी भावात्म क्योंकि एकाग्रता में क्या होती है आप अपने आत्मा जोर अभिमुख हो जाएंगे स्वभाव से आत्मदर्शन की ओर अभिमुख हो जाता है इसलिए परम साधन ब्रह्मानुभूति के लिए सर्वोत्कृष्ट साधन तप है मैंने एकाग्रता इसलिए योग शास्त्र कार ने तो इसको एक भूमि में चौथी भूमि में लिया ना ये नहीं मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध निर्तव्य तो समाधि हो गई ब्रह्म ज्ञान स्थिति हो जाएगा अवस्था तथा अवस्थान स्वरूपावस्थिति हो गई मैंने स्वरूपावस्थिति के लिए निरुद्ध भूमि पहुंचना पड़ता है निरुद्ध भूमि कैसे आएगा एकाग्र भूमि एकाग्रता जो चीज है यही निरुद्ध अवस्था के लिए सर्वोत्कृष्ट साधन नेत्र आत्मा लभ्य अनुषंग सर्वत्र सबसे जोर्णेन लभ्य लभ्यश आत्मल्य आत्मभ्य प्रत्यक्ष सा सत्यन येष आत्मा लपसा यह आत्मा लम्य ज्ञानन येण यह आत्मा लब्सोर्लन सम्य ज्ञान यहां भूत आत्मदर्शन ब्रह्मचर्य मैथुना सचारेण सम्य ज्ञान सहकार समर्पय सम आत्मदर्शन के द्वारा। और आचरण व्याख्याण करना सर्वदा नित्यम कर सर्वदा नित्यम को भी सबसे जोड़ना पड़ेगा नित्यम सत्य नित्यम तब था नित्यम समिज्ञाने नित्यम ब्रह्मचर्य इनको भी नित्यम लभ्य ऐसा इसको इन चारों शब्दों को प्रत्येक के साथ जोड़ना है आपने शब्दों अंतरदीपिका न्याय शब्द को लभ्य शब्द को ऐसा इन दो तो शब्दों को भी कुल चार शब्दों को अंतरदीपिका न्याय एक न्याय यही है इस न्याय के जय के माध्यम से सब जगह कर दिया जैसे दीपक चल रहा है कमरे का बीच में तो क्या हो जाता है उस कमरे के अंदर जितने भी वस्तु है सब प्रकाशित हो जाएगा सब के साथ तो का इस इस का संबंध हो जाएगा मंत्र बीच इधर उधर जो रखा हुआ है लव्य क्या है दूसरा, है क्या? इस मंत्र का में दूसरा पद है लभ्य फिर पांचवा पद ऐसा छठा पद आत्मा अंतिम पद नित्य पूर्वार्ध और पूरे मंत्र के हो गया नित्यम बीच बीच आ गया क्योंकि पूर्वार्ध उत्तरार्ध का बीच में नित्यम शब्द आ गया है इसलिए इसको पूरे मंत्र सारे साथन के साथ को जोड़ देना चाहिए अंत शरीर है वक्षितिछा और आगे कहेंगे क्योंकि यह है आपका ब्राह्मण भाग का तो मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग का जोड़ते हुए कह रहे हैं कि नये प्रश्नोपरिषद एक सोला प्रश्नोपरिषद प्रस्ट के प्रथम प्रश्न का सोलवा मंत्र है इसीलिए इसको यहां पर भाषाकार ने वक्षति क्यों कहा यह विचारणीय विषय बन जाता है है कि नहीं भाषाकार क्यों कहते हैं वक्षती वक्षति क्यों कहा गया मंत्र भागता है इसकी व्याख्या होगी ब्राह्मण भाग में प्रश्न परिषद क्या है ब्राह्मण भाग का है क्रम में प्रश्नपुर पहले पढ़ लिये मुंडक को भागे पढ़ रहे वेद में क्या देखोगे आप मुंडक पहले रहेगा मंत्र भाग का परिषद होने से और ब्राह्मण भागद प्रश्न बाद में आएगा इस दृष्टिकोण से भाष्य कारण माया ची जिनमें ये तीन चीज होगा वो जो है ना कभी भी आत्मा को अनुभव नहीं कर सकते कौन से कौन से तीन चीज कहते जो व्यक्ति कुटिलता है झूठ और कपट जिम्म कुटिलता हर बात टेढ़े मेढे बोलना अगला समझी न पावे क्या करना चाह कर मीठा -मीठा रहा है अंदर में बिल्कुल अलग वो तो कपटी जिसे वो रावण बाहर से सन्यासी त्रिपुण राय की सबको जटा झूठधारी बन गया और भीतर से था सीधा का करना मामला कॉल नहीं हनुमान जी के सामने आया बड़ा त्रिपुट लगा के बढ़िया भजन करते हुए राम राम राम राम करते इसो जगी हनुमान का हनुमान जाए फंस जाएंगे हाथ में हनुमान जी तो समझिए कौन है एक दिए गया दिया कपटी इस तरह से होते बाहर से धार्मिक बनते ढोंगी मिथ्याचार माया को मिथ्याचार को ही की इसलिए गए जिम्मा मंडकन न मायाचार जिनमें ये तीनों चीज नहीं है वही आत्मा को प्राप्त कर सकता है कौन सा आत्मा वह आत्मा कौन सा है वो जो जिसको प्राप्त करेंगे इन साधरणों से अरे तो यहा साधन लभ्य जो इन साधरणों की तरह लभ्य है वह आत्मा कौन है कैसा है वो समझाइए कहा प्राप्त होएगा? सब, सब बताओ अंत शरीर अंतर् मन मध्य कहा शरीर से मध्य शरीर का भीतर में कहा पुंडरी का आकाश है हृदय कमल रूपी उपाधि से अवचिंदो आकाश में कैसा अनुभव होता है वहां पे ज्योतिर्मयो ही रुक्म वर्ण वह प्रकाशमय है दीप्ति मान है शुभ्र शुद्ध अशुभ्र मन अत्यंत शुद्ध आत्मान पश्यती उपलब्ध यम मने ऐसे आत्मा को पश्यन्ति अनुभवन्ति पश्यंती उपलबंध करते हैं कौन लोग यहा यहा निरंतर इसी के पीछे लगे रहते हैं यत्नशील कौन लोग है वो सन्यासी ना तो वो सन्यासी किस प्रकार के सन्यासी कोई भी सन्यासी नहीं ले लेना ले तो चोला पहन लेते सं मर्डर करके जेल पहुंच गए लाल पहने हुए हैं, तो इसीलिए विशेषण दे रहे क्षीण दोषाहीण क्रोधादि चित्त मलाहा जिनके अंदर क्रोधादि चिक्त मल क्षीण हो चुका है स आत्मा नित्यम सत्या साधन ही संन्यास भी लभ्य थे त्यर्थ वह व्यक्ति इस आत्मा को सत्य ही के माध्यम से ऐसे संयासी के द्वारा ही लभ्य अवश्य प्राप्त होता है अनुभव किया जाता है न के ही सत्याते भाष्य हर जोड़ दिए नित्यम सत्या साधन होना चाहिए नित्य सत्य बोले नित्य तप करें एकाग्रता का अभ्यास करे नित्य ही समय का विचारणा करे सत्य रामम है और नित्य ही जो है का पालन करे ये सत्य कभी कभी सत्य बोलता है कभी कभी करी पालन कर देता है कभी कभी जो है वेदा छिन्दन कर्म लग जाता है है ना कभी कभी एकाग्रता में बैठ जाता है ऐसा व्यक्ति को यह आत्मा का साधन अर्थवाद है करने के लिए यह समझो अच्छा ठीक अबे बहुत बड़ी बात कहने जा रहे हैं उसे सत्य के बारे में सत्य में जयते नान पंथा विदो देवया नक्रम दिशा य सत्य परम निधान का ब्रह्म कैसा है और किस धर्म वाला है ये सब समझाएंगे बाद में लेकिन सत्यवादी नित्य सत्य बोलने से सत्यवादी को क्या लाभ होगा कहते हैं उसका मुख्य लाभ यह है कि उसका सत्यवादी ही सदा विजयी होता है वह सदा विजय को प्राप्त होता है सत्यम एवं मैंने सत्यवादी रहे सत्य, सत्य जीतता है का मतलब क्या सत्य थोड़ी जीत गया झूठ छोटे हारेगा सत्य का हारना या झूठ का हारना कुछ नहीं यहां पर न सत्य का जीतना झूठ का जीतना है न सत्यवादी का जीतना और अमृतवादी का हारना अन मैनेतवादी कभी जीत नहीं सकता क्यों सत्येन पंथा देवया सत्य भाषण से ही देवयान मार्ग भी विस्तीर्ण हो जाता है उसके लिए खुल जाता है जिस मार्ग के द्वारा ये न आक्रमण आहि आपका महा कि मन जिसलिए जिस मार्ग से ऋषि लोग जो आप से काम वाले ऋषि लोग पूर्ण कामना वाले जो ऋषि लोग हैं, उस पद को प्राप्त कर जाते हैं जिस किस पद को ये तर तर तर सत्य से परम निदानम, जहां वह सत्य का उत्कृष्ट निदान विद्यमान है ऐसे पद को वे प्राप्त कर जाते हैं। सत्यम एव, सत्यवान एव सत्य कथन करने वाला है सत्य सत्य तदवान आदमी को लेना पड़ेगा है ना सत्य का चित्रा सत्य कहीं जीतेगा क्या सत्य नहीं जीतता सत्य बोलने वाला जीतता है जीत और हार गुणवाचक शब्द से नहीं हो सकता गुणी से ही होता है इसलिए कहते हैं सत्यवान एव जे दिन अंड्रतवादी तो अंड्रवादी तो कभी जीत नहीं सकता इत्यर्थ तो बड़ा मुश्किल है कलियुग में तो अंड्रदवादी तो जीतता है आज का जमाना ऐसा हो गया आप जितना झूठ बोल सके और झूठ को सत्य साबित कर सके वही आदमी कोर्ट में जीतता है और जो वकील जटों को खरीद सकता है पैसों से, से आप जितना सत्य बोलते रहेंगे आपको वकील लोग आज कल चाल आ गए नया जट जागे तुरंत अपने घर बुलाएंगे सम्मान करेंगे खिलाएंगे पिलाएंगे और अपने पास गाड़ी आते गाड़ी देंगे उसको हमारे गाड़ी में घूमो उनके पत्र बच्चों की सेवा में लग जाएंगे स्कूल ले जाए उनके बच्चों को अनेक प्रकार करते रहेंगे क्योंकि हमारा जो भी केस है वो समय वो ओके करते रहे आज वकील जो है बोलने वाला वकील कानून को जानने वाला वकील सफल नहीं है आप जितना भी कानून जानता होगा पढ़ा लिखा होगा बड़ा वकील बड़े वाद कर रहा है विवाद करता तर्क करता है कुछ नहीं उसका चलता जो व्यक्ति देखे खरीदरा जानता है या राजनीतिक दबाव डाल करके अपने पक्ष में कर सकता है या जितनी झूठी कहानी बना करके वो सत्य पर प्रस्तुत कर सकता है और उसके लिए जितनी जरूरत है सारे गवाह इकट्ठा कर लेता है सारे कागज बना लेता है वो व्यक्ति समझो विजी हो जाता है अंत में ये वो लगा रहेगा सत्यवादी कही कहीं ना कहीं उसकी सुनवाई होगी और कभी न, कभी न कभी उसकी जीत होगी बहुत समय लगता है इस कलयुग में सत्य का जीत के लिए समय ज्यादा लगता है झूठ जीतता है। पहम भूमि का केस कब से चल रहा था ये जो रामचंद्र गुरु के गुरु के गुरु के गुरु अंग्रेज की जो मान ने कहा कोर्ट में केस किया था ये चीज हमारी है करके। अब वो बहुत उन्नीस सौ चौरासी में कोर्ट ने आदेश दिया ये ताला खोला जाए उसमें राम की पूजा हो कितनी पीढ़ी बाहर सत्य का विजय हुआ बार बार बार बार फिर लगते फिर लगते फिर छोड़ा नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी लगे रहे ऐसे बताते टिप्पू सुल्तान की अब सातवी पीढ़ी भी चल रही है जो लगे हैं कर्नाटक कर का हाईकोर्ट में अभी तक तो हमें संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए कर्नाटक में क्या कर। हमारे ऊपर दादा टिप्पू सुल्तान जी राजा थे और आज उसके वंश के लोग कहीं कलकत्ता में कोई कहाँ पर कोई रिक्शा चला रहा है बहुत गरीबी में और सब मिलकर के केस कर रखे और चल रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आगे जा रहे हैं वो हार जाते हैं फिर भी लगते हैं इस तरह से देखने में मिलता है कई पीढ़ी चलती है सत्य का जीत दिखता है नहीं बेचार सत्य वंशज हैं अब उनको अधिकार देना ना देना अब क्या है क्या नहीं उनका जमीन कहा था टिपू का उसका कितने राजा उसको हड़प लिए उसको अंग्रेजों ने कर लिया फिर यहाँ के राजाओं ने पकड़ लिया ऐसे चलता रहता ही परंपरा लेकिन फिर भी यहाँ तात्पर्य में विजय का अविद्यापर विषय समझ रहे हैं इसलिए लौकिक व्यवहार में आज लौकिक व्यवहार में जमीन जायदाद की तैयारी के, के जो कोर्ट होते हैं उसमें भरोसा सत्य का हार हो जीत का हार हो क्या होगा झूठ का हार होता है किसका हार होता है कोई भरोसा नहीं सब वकील और जजों की आपसी मिली बहुत खेल पर चलता है एक दिन हम वहाँ कचहरी में किसी काम से बैठे थे वहाँ दो वकील आपस में बात कर रहे अरे हमारे जो आदमी हैं जिसके वो लड़ रहे हैं वकील बोल रहा है अब उसके पास कुछ नहीं ख़त्म हो गया जब तुम्हारे आदमी से बोलो जिव जिव जिव जितना चाहता है कितना हमको देगा तुम और तारीख नहीं बढ़ाएंगे उसको जिता देंगे इसकी तो रोटी खाता रहा आज तक वो लूट, लूट के खाते रहे रहे देने में में समर्थ पूरा कंगाल हो गया। तुम, तुम में में हो गया गया गए तुम अपने हम दोनों बीच समझौता इतने कहां सकते की सुनवाई होगी इसे हमेशा गरीब अमीर के द्वारा न्यायपालिका में दबा देता कुछ नहीं चलता इसे व्यावहारिक दृष्टिकोण से इसको नहीं ले सकते हम सत्य न जयते पड़ेगा अज्ञान पर विजय पा करके हम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं सत्य का करने से। नहीं सत्यानृतो सत्या केवल यहा पुरुष अनाश्रित जय पर राज्य झूठ केवल यह सत्य केवल अनुत पुरुष में जो आश्रित नहीं हो ऐसे का जय पराजय नहीं हो सकता इसलिए हम सत्यवादी अंडृतवादी पुरुषों को लेना चाहते हैं सत्य और अंडृत शब्दों से प्रसिद्ध हम लोग सत्यवादी ना अंडृतवादी अभिभूय थे सत्यवादी के द्वारा अंडृतवादी को दबा दिया जाता है न भी परे यो उल्टा नहीं होता अदसिद्ध सत्य से बलवत्तम इसलिए अब सिद्ध है सत्य जो है सत्य से बलवान साधन है शास्त्र तो सत्य से साधना शास्त्र से भी यह निश्चय होता है सत्य सगढ़ साधनों में से अतिशय साधन कैसे मंत्र का कर सत्यन यथाभूतवाद व्यवस्था पंथा सत्यन पंथाव तो देवयान उतरा भी दूसरे पाद को तो शुरू कर दे सत्यन यथाभूतवाद व्यवस्था वस्थया यथाभूतवाद्यवस्था का मतलब क्या सत्यम ब्रयात प्रिय ब्रूिया सत्यम प्रियत ब्रूयाद सनातन मनुस्मृति सत्यम ब्रूया सत्य बोलो तेन प्रिय सत्य बोलो सत्यम्रियमया जो सत्य होता वह अप्रिय उसको कभी नहीं वो न प्रिया सत्यम्रियम ियम चंद अंडृतम प्रिय लेकिन यह भी ध्यान रखना अंत प्रिय को भी नहीं कथन करना अंडृत प्रिय क्या झूठी प्रशंसा लगता तो प्रिय है सुनने वाले को लेकिन आप झूठी प्रशंसा कर रहे हो ना अंडृत हो ऐसा अंत प्रिय वचन भी नहीं करना चाहिए ऐसा धर्म सनातना बस यही सनातन धर्म है यही आर्य धर्म है रूपया व्यवस्था ऐसी प्राप्त हो जाता है सातत्य प्रवृत्त सातत्यन प्रवृत्त क्षुण इतना सतम न इति ये न पथा जिस मार के ही, ये आप जाते हैं कौन कदाचिवार उपास कैसे होते हैं लोग जो जोक ये सब चीज रही तो होना चाहिए कुहक नहीं होना कुहकम पर वंचनम दूसरे को ठगना कुह का कहते परवंचनम माया और विस्फ कर रहे हैं। अंतर अन्य गृहित बहिर्न्यता प्रकाशनम माया आंधी में सब दिया है भीतर अलग होता है और बाहर अलग भी प्रकाशित करता है अपने आप को इसी का नाम माया है साठ्यम विभव अनुसारेण अप्रदान अपने वैभव के अनुसार न देने का नाम विठ्य और अहंकार मिथ्याभिमान का नाम अहंकार है दंभा धर्म ध्वजितम ढोंगी अंड्रतम अयथा दृष्ट जो जैसा जैको वैसा नहीं करना उल्टा सीधा करके बोलना उसको कहते हैं अंड्रदम अयथा दृष्ट भाषण ये तीर्थोषी वर्जिता दोषो से जोड़ रहित में था ऐसा दोष वर्जिता इन दोषों से रहित ही काम विगत त्रिष्णाह भाष्य में कह रहे हैं आप ताम दिया विगत त्रिष्णा हाँ। जिसके अंदर कोई तृष्णा नहीं रह गया वही आप काम वाला है नेहत तो कामना कोई आदि तो है नहीं सारी कामना कोई प्राप्ति नहीं कर सकता कामनाओं का त्याग नहीं आप काम हो जाना है कोई काम नहीं रह गया तो आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया काम नहीं काम तो आपको प्राप्त है कोई काम नहीं का मतलब क्या? इसका मतलब आप संतुष्ट सब कुछ प्राप्त है आपको इसलिए कहते का आप विगत तृष्टा सर्वतो सब और से तृष्टारहित यहां तत्थ जिसमें उस तत्थ तत्थ सत्यस्या उत्तम साधन संबंधी परमं वर्तते साध्य पर हिरण्यगर्भ वर्त फल ब्रह्मलोक प्राप्ति ये सब सबको लेंगे यहाँ ये तत तत वह जो पर संबंधी फल साध्यम बवत तो कैसा साध्य है वो तब तरम प्रकृष्ट प्रकृष्ट साध्य निधान थे। धन निद्धा। जैसे रख देते हो वैसे आप मान लो अपने पुण्य फल हिरण फल हो विराट भी फल हो या ब्रमणुप भी फल को आपने अपना कर उपासना का उपासना का रत्न का स्थान जैसे मान लिया इसलिए उसको ब्रह्मलोक को निदानम को निदानम निधानम करता है संबंध चले चौथे को तीसरे के साथ फिर तीसरे को दूसरे के साथ संबंध जोड़ लेना पड़ता है इन सब का बीच प्रथम पाद किन किन धर्मगंज तत्व वह परमार तत्व ब्रह्म तत्व क्या है और उसका क्या धर्म है? क्या स्वरूप वह ब्रह्म क्या है और किस धर्म वाला है वह आप स्पष्ट करें उसके लिए अगला मंत्र आरंभ होता है